उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय वह देवताओं का है। करते है। ऐसा कहकर दक्षिण मार्ग से जाने वाले अन्न भाव का प्रतिपादन किया गया तथा क्षुद्र जंतु रूप संसार की कष्टमय गति भी बरताई गई उन दोनों दोषों को त्यागने की इच्छा से वैश्वान संज्ञिक भोक्तृत्व की प्राप्ति के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है जैसा कि तू अन्न भक्षण करता है प्रिय को देखता है इत्यादि लिंगों से जाना जाता है यहाँ जो आख्यायिका है, वह सरलता से समझाने के लिए और विद्या प्रदान की उचित विधि प्रदर्शित करने के लिए है औपमन्यु आदि का आत्म मीमांसा विषयक प्रस्ताव श्लोक पहला उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल का पुत्र सत्ययज्ञ के पुत्र का पुत्र इंद्रदर्क का पुत्र जन और अश्वतराश्व का महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है जो नाम से प्राचीनशाल था वह उपमान्यु का पुत्र औपमन्य उप, पुत्र पौलुषी जो नाम से सत्यज्ञ था भल्लवी के बल्लवी के पुत्र को भल्लवी कहते हैं उसका पुत्र भल्ल जो नाम से इंद्रद्युम था जना ऐसे नाम वाला शर्क का पुत्र शार्क तथा बुडिल नाम का अश्वत्श पुत्र आश्वतराश्वी ये पांचो ही महाशाल बड़े कुटुंबी अर्थात विस्तृत शालाओ से युक्त तथा महाश्रोत्रीय अर्थात श्रुत यानी शास्त्राध्यन से और सदाचार से संपन्न थे इस प्रकार के वे सब किसी समय आपस में मिलकर मीमांसा अर्थात विचार करने लगे किस प्रकार विचार करने लगे हमारा आत्मा कौन है ब्रह्म क्या है यह आत्मा और ब्रह्म शब्दों का परस्पर विशेषण विशेष भाव है ब्रह्म इस शब्द से श्रुति देह परिचिन्ह आत्मा के ग्रहण का निवारण करती है तथा आत्मा इस शब्द से आत्मा से भिन्न आदित्यादि ब्रह्म के उपासव की निवृत्ति करती है अतः दोनों का अभेद होने के कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है अतः सर्वात्मा वैश्वानर है और वही आत्मा है यह सिद्ध होता है यह बात तेरा मस्तक गिर जाता तू अंधा हो जाता इत्यादि लिंगों से जानी जाती है औपमन्यवादी का उदलक कृपा आना श्लोक दूसरा उन पूजनीय ने स्थिर किया कि यह वरुण का पुत्र उद्दालक इस समय इस आत्मा को जानता है अतः हम उसके पास चले ऐसा निश्चय कर विचार करने पर भी कोई निश्चय न होने पर उन पूजा वानों ने संपादन किया अपने उपदेशक स्थिर किया अपना उपदेशक स्थिर किया वे बोले इस समय उद्दालक नाम से प्रसिद्ध यह अरुण का पुत्र आरुणि इस हमारे वै, अभिप्रेत अच्छा तो निश्चय कर वे उस आरुणि के पास आए उद्दालक का औपम मन्यव, औपमन्यवादी के सहित अशोपति के पास आना श्लोक तीसरा उसने निश्चय किया ये परम श्रोत्रिय महागृहस्त मुझे से प्रश्न करेंगे किंतु मैं इन्हें पूरी तरह से नहीं बता सकूंगा अतः मैं उन्हें दूसरा उपदेषा बदता हूँ भाष्यर्थ उन्हें देखते ही उसने उनके आने का प्रयोजन समझकर कर चित्त में स्थिर किया इस प्रकार से स्थिर किया ये महागृहस्त और परम श्रोत्रिय मुझसे वैश्वान के विषय में पूछेंगे किंतु मैं इन्हें इनकी पूछी हुई बात पूरी तरह नहीं बतला सकूंगा। अतः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे उपदेशक के लिए अनुशासन करता हूँ अर्थात तो उपदेशक बतला देता हूँ ऐसा निश्चय कर श्लोक चौथा उसने उनसे कहा हे पूजनीय गण इस समय के क्या कुमार अशोपति इस वैश्वान आत्मा को अच्छी तरह जानता है आइए हम उसी के पास चले ऐसा कहकर वे उसके पास चले गए कहा हे भगवान इस समय के कुत्र अश्वपति नाम वाला कई कय इस वैश्वान आत्मा को अच्छी तरह समझता है इत्यादि अर्थपूर्वत है अश्वपति दारा मुनियो का स्वागत श्लोक पांचवा अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने अलग अलग सत्कार कराया दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है तथा न न न न अदाता अनाहिताग्नि अविद्वान और न परस्त्रीगामी ही है स्त्री तो आई ही कहां से पूज्यगण मैं भी यज्ञ करने वाला हूँ मैं एक एक ऋत्विक को जितना धन दूंगा उतना ही आपको भी दूंगा अतः आप लोग यहीं यही ठेरीये अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने पुरोहित सेवकों से अलग अलग मुझ से निश्चय ये मुझमें दोष देखते है क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते अपने सदाचार का प्रतिपादन करने की इच्छा से उसने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है दूसरे का धनहरण करने वाला नहीं है न कोई पत्ति रहते हुए दान न करने वाला है न कोई श्रेष्ठ मध्यपान करने वाला है न होकर है, न अपने अधिकार के अनुरूप कोई विद्वान है अविद्वान है और न कोई स्वैरी पर के प्रति गमन करने वाला है अतः स्वैरिणी भी कैसे हो सकती है अर्थात कोई दुराचरणी स्त्री होने भी संभव नहीं है फिर उनके यह कहने पर कि हम धन के अर्थी नहीं है यह समझ कर कि ये लोग थोड़ा मानकर धन नहीं लेते ले उनसे कहा हे कुछ जगण कुछ दिनों में शास्त्राजानुसार जितना जितना धन में एक एक ऋत्विक को दूंगा उतना ही आप में से प्रत्येक को भी दूंगा अतः आप लोग यही ठहरिए और मेरा यज्ञ देखिए अशोपति के प्रति मुनियो की प्रतना श्लोक छठा वे बोले जिस प्रयोजन से कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिए कि अपने उसी प्रयोजन को कहे इस समय आप आत्मा को जानते हैं, उसी का आप हमारे वैश्वान कीजिए वे बोले, जिस अर्थ यानी प्रयोजन से कोई पुरुष किसी के पास जाए उसे अपना वह प्रयोजन बतला देना चाहिए कि मेरे आने का केवल यही प्रयोजन है सब तो का ऐसा ही नियम है हम लोग भी वैश्वानर को जानने की इच्छा वाले है इस समय आप इस वैश्वानर आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं अतः हमारे प्रति उसी का वर्णन कीजिए राजा के प्रति मुनियों की उपस्थिति इस प्रकार कहे जाने पर श्लोक बोला, अच्छा मैं प्रातःकाल आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा तब दूसरे दिन वे पूर्वान्न में हाथ में समिधाएं लेकर राजा के पास गये उनका उपनयन न करके ही राजा ने उस विद्या का उपदेश किया वह उनसे बोला मैं आप लोगों को इसका उत्तर प्रातः काल दूंगा इस प्रकार कहे जाने पर राजा के अभिप्राय को जानने वाले मुनिगण दूसरे दिन पूर्वान्न हाथों में समिधाए राजा के पास आए क्योंकि इस प्रकार महाग्रस्त और परम श्रोत्रीय ब्राह्मण होने पर भी वे महाग्रस्तत्व आदि अभिमान को छोड़कर हाथों में समिधाए ले विद्यार्थी बस अपने ही हीन जाति वाले राजा के पास विनयपूर्वक गए थे इसलिए विद्या उपार्जन की इच्छा वाले अन्य पुरुषों को भी ऐसा ही होना चाहिए तब राजा ने उनका उपनयन न करके ही उन्हें विद्या दे दी अतः इस आख्या का, का यही तात्पर्य विद्यार्थियों को राजा ने विद्या दी थी उसी प्रकार दूसरों को भी विद्या दान करना चाहिए बोल के एतद शब्द का इतद वैश्वानर इस प्रकार आगे कहे जाने वैश्वान विज्ञान से संबद्ध है श्लोक बारहवा अश्वपति और औपमन्य का संवाद उसने किस प्रकार उपदेश किया सो बतलाते हैं श्लोक पहला राजा हे उपमन कुमार तुम किस आत्मा की उपासना करते हो पुजराजन मैं द्विलोक की ही उपासना करता हूँ ऐसा उसने उत्तर दिया राजा तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो यह निश्चित निश्चय ही सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है इसी से तुम्हारे कुल में सुत प्रसुत और आसुत दिखाई देते हैं हे तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? ऐसा ने पूछा। शंका, किंतु होकर भी शिष्य से पूछता है, यह तो अनुचित है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जो कुछ तू जानता है उसे बतला कर तू मेरे प्रति उपसन्न हो तब उससे आगे मैं तुझे बतलाऊंगा ऐसा न्याय देखा जाता है इसके सिवा अन्यत्री आचार्य अजात शत्रु का अपने प्रतिभा में प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए तो फिर यह कहाँ हुआ और कहा से आया ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है ए मैं द्वलोक की ही अर्थात द्वलोक रूप वैश्वानर की ही उपासना करता हूँ ऐसा उसने उत्तर दिया तब राजा ने कहा यह निश्चय ही सुतेजा जिनका तेजशोभन है ऐसा यह सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है क्योंकि आत्मा का अवयभूत है जिस आत्मा अर्थात आत्मा के एक की तुम उपासना करते हो उसी वैश्वान की उपासना करने से यहाँ तुम्हारे कुल में अहरगण एक ज्योतिष्टोम आदि में सुत अभिषुत निकाला हुआ सोम रूप लता द्रव्य अन कर्म में प्रसुत विशेष रूप से निकाला हुआ द्रव्य तथा सत्र में आसुत निकाला हुआ। अधिक देखा जाता है यह है कि तुम्हारे कुटुंबी बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं। दूसरा तुम कर्मिष्कते करते हो और दर्शन करते हो जो इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है यह वैश्वान आत्मा का मस्तक है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता भाष्यर्थ तुम दीप्ताग्नि होकर अन्न भक्षण करते हो तथा तो उत्तर पौत्रादि रूप प्रिय इष्ट का दर्शन करते हो और भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानर की इस प्रकार उपासना करता है वह भी अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में सुत प्रसुत और आसुत इत्यादि परमित्व रूप ब्रम्म तेज होता है किन्तु यह वैश्वानर आत्मा मस्तक है, है। संपूर्ण वैश्वानर नहीं है अतः इसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण विपरीत ग्रहण करने वाले तुम्हारा मस्तक गिर जाता यदि तुम मेरे पास न आते तो मेरे पास आगमन न करते तात्पर्य मेरे पास चले आए यह अच्छा ही किया श्लोक खंडते रह अशोपति और सत्य यज्ञ का संवाद श्लोक पहला फिर उसने उलुषु के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा हे प्राचीन योग्य तुम किस आत्मा की उपासना करते हो वह बोला हे पूज मैं आदित्य की ही उपासना करता हूँ राजा ने कहा यह निश्चय ही विश्व विश्वरूप वैश्वान आत्मा है जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसी से तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्व रूप साधना दिखाई देता है फिर उसने कुलूषु के पुत्र सत्यय से कहा हे प्राचीन यज्ञ तुम किस आत्मा की उपासना करते हो तब उसने हे पूज राजय आदित्य की ही उपासना करता हूँ ऐसा उत्तर दिया शुक्ल नीलादि रूप होने के कारण आदित्य की विश्वरूपता है अथवा सर्वरूप होने के कारण या सारे रूप के ही है तथा तुम्हारे, तुम्हारे पीछे श्लोक दूसरा खच्चर से जुटा हुआ रथ और दासियों के सहित हार प्रवृत्त है तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह अन्न करता है प्रिय दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है किंतु यह आत्मा का नेत्र ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कहा यदि तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते युक्त रथ और दास निष्को दासियों से युक्त निष्को यानी हार प्रवृत्त है इत्यादि तात्पर्य पुर्वत हैर का नेत्र ही है उसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण यदि तुम मेरे पास न आते तो वंधे हो जाते ऐसा पुर्वत जानना चाहिए चौदह वाखंड अश्वपति और इंद्रद्युम्न का संवाद फैला तदनंतर राजा ने भल्लैया इंद्रद्युम्न से कहा हे वैयाग्र तुम किस आत्मा की उपासना करते हो वह बोला पूज्य राजन मैं वायु की ही उपासना करता हूँ राजा ने कहा जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथक वर्मा आत्मा है इसी से तुम्हारे जलती है तदनंतर राजा ने भल्ल इंद्रदम्न से कहा वह पद तुम किस आत्मा की उपासना करते हो इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए पृथक वर्मा आवह उद आदि भेदों से विद्यमान जिस वायु के अनेकों मार्ग है वह वा वायु पृथक वर्मा है अतः पृथक वर्मा वैश्वान आत्मा की उपासना करने के कारण तुम्हारे पास पृथक नाना दिशाओं से वस्त्र एवं अन्नादि रूप उपहार आते हैं तथा पृथक पृथक रथ प्रत श्रेणिया रथ की पंक्तियां भी तुम्हारे पीछे चलती है श्लोक दूसरा तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो कोई इस प्रकार इस वैश्वान आत्मा की उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है और प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है किंतु यह आत्मा का प्राण ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता अस्यन्नम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है किंतु यह आत्मा का प्राण ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता उत्क्रांत हो जाता खंड जनक का संवाद श्लोक पहला तदनंतर राजा ने जन से कहा हे शार्क तुम किस आत्मा की उपासना करते हो उसने कहा हे पूज राज में आकाश की ही उपासना करता हूँ राजा बोला यह निश्चय ही बहुल संज्ञक वैश्वनर आत्मा है जिसकी की तुम उपासना करते हो इसी से तुम प्रजा और धन के कारण बहुल हो फिर उसने जन से कहा इत्यादि होने के कारण तथा बहुल गुण रूप से उपासित होने के कारण आकाश का बहुल है इसी से तुम पुत्र पौत्रादि रूप प्रजा और सुवर्ण आदि धन से बहुल परिपूर्ण हो तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो इस प्रकार इस आत्मा की उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है किंतु यह आत्मा का संदेह शरीर का मध्य भाग ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा संदेह शरीर का मध्य भाग नष्ट हो जाता किंतु यह वैश्वानर संदेह ही है शरीर के मध्य भागों को संदेह कहते हैं क्योंकि दिह धातु उपचय वृद्धि है है, और शरीर आदि से बहुल उपचित है। इसलिए वह संदेह है तुम्हारा वह संदेह अर्थात शरीर नष्ट हो जाता यदि तुम मेरे पास न आते खंड सोलह वशोपति और गुड़िल का संवाद श्लोक पहला फिर उस अश्वतराश्वी पुत्र बुडिल से कहा हे hey वैरपद की उपासना करते हो? उसने कहा, hey राजन, मैं तो जलकी ही उपासना करता हूं। राजा बोला जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही उपासनाक वैश्वानर आत्मा है इसी से तुम रईमान धनवान और पुष्टिमान हो दनंतर राजा ने अश्वतराश्व पुत्र बुड़ इत्यादि अर्थ पूर्ववत है यह निश्चय ही धनरूप रई सज्ञ का वैश्वानर आत्मा है क्योंकि जल से अन्न होता है और अन्न से धन इसी से तुम रईमान यानी धनमान हो तथा शरीर के पुष्टिमान हो क्योंकि पुष्टि अन्न के कारण हुआ करती है श्लोक दूसरा तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो पुरुष इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज है किंतु यह आत्मा का बस्ती ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती स्थान फट जाता यह वैश्वानर आत्मा का बस्ती है बस्ती मूत्र संग्रह के स्थान को कहते हैं यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती भिन्न विदीर्ण हो जाता ऐसा राजा ने कहा सत्रहवा खंड अश्वपति और उद्दालक का संवाद श्लोक पहला राजा ने अरुण के पुत्र उद्दालक से कहा गौतम तुम किस आत्मा की उपासना करते हो उसने कहा हे मैं तो पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ राजा बोला जिसकी उपासना तुम करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठा वैश्वानर आत्मा है इससे तुम प्रजा और पशुओं के कारण प्रतिष्ठित हो श्लोक दूसरा तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो कोई इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है किंतु यह आत्मा के चरण ही है ऐसा उसने कहा और यह भी कह दिया कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल हो जाते फिर फिर उद्दालक से कहा इत्यादि अर्थपूर्व वत है उद्दालक ने कहा हे पूज्य राजन मैं पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ राजा बोला यह निश्चय ही वैश्वानर आत्मा की प्रतिष्ठा यानी उसके चरण हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण विशेष रूप से शिथिल हो जाते खंड का उपदेश वैश्वानर की समस्त उपासना का फल श्लोक पहला राजा ने उससे कहा तुम ये सब लोग इस वैश्वानर आत्मा को अलग अलग सा जानकर अन्न भक्षण करते हो जो कोई यही मैं हूं इस प्रकार अभिमान का विषय होने वाले इस प्रादेश मात्र वैश्वान आत्मा की उपासना करता है वह समस्त लोगों में समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करता है यहां वही और खलु ये दो निपात अर्थ शून्य है उन उपरयुक्त वैश्वानर दृष्टि वालों से राजा ने कहा ये तुम लोग अपने से अभिन्न होने पर भी इस वैश्वानर आत्मा को पृथक सा जानकर अन्न करते हो त्पर्य यह है कि जन्मांध जन्मांधपुरुषों के हस्ति दर्शन के समान तुम परिचिन आत्मबुद्धि से उसे जानते हो किंतु जो कोई द्विलोक रूप मस्तक से लेकर पृथ्वी रूप पाद पर्यंत इन पूर्वक्त अवयो से युक्त एक प्रादेश मात्र जो प्रत्येगात्मा में ही दुमर्धा से लेकर पृथ्वी पाद पर्यंत प्रादेशो द्वारा मित होता है अर्थात तो जाना जाता है उस प्रादेश मात्र आत्मा की उपासना करता है अथवा मुख आदि करणों में भोक्ता रूप से मित होता है इसलिए प्रादेश मात्र है या दुलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत प्रदेशी उसका परिमाण है इसलिए प्रादेश मात्र है अथवा शास्त्र द्वारा प्रकर्ष से आदिष्ट होते है इसलिए दुलोक आदि प्रादेश है उतने ही परिमाण वाला होने से प्रादेश मात्र है अन्य शाखा में तो मुर्धा से लेकर चिबुक पर्यत प्रतिष्ठित है इसलिए उसे प्रादेश मात्र कल्पित करते हैं किंतु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत नहीं है क्योंकि उस इस आत्मा को द्व्यलोक ही मुर्दा है इत्यादि सर्वात्म रूप से उपसंहार किया गया है वह प्रत्यगात्मा रूप से अभिभिमान किया जाता है अर्थात मैं इस प्रकार जाना जाता है इसलिए अभिभिमान है उस इस वैश्वान आत्मा की यह सर्वात्मा ईश्वर संपूर्ण नरो को पुण्य पापानुरूप गति को ले जाता है इसलिए अथवा सर्वात्मा होने के कारण विश्व सर्व नरस्व रूप है इसलिए वैश्वान या समस्त नरो द्वारा अपने प्रत्येगात्म रूप से विभक्त करके ले जाया जाता है इसलिए वैश्वान रहे उसकी जो इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न करता हुआ अन्नादि अन्न खाने वाला होता है जिलोक आदि समस्त लोकों में संपूर्ण चराचर चर में तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि का निर्देश किया जाता है अन्न भक्षण करता है तात्पर्य यह है कि वैश्वान सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है अज्ञानियों के समान पिंड अभिमान करके अन्न नहीं खाता वैश्वानर का स्वरूप श्लोक दूसरा ऐसा क्यों है क्योंकि उस इस वैश्वनर आत्मा का मस्तक ही सुदेजा, सुतेजा है, है, है, का है है है है चक्षु प्राण वर्मा वायु देह मध्य भाग बहुल आकाश है, बस्ते ही रई जल है पृथ्वी ही दोनों चरण है वक्षस्थल वेदी है लोम दर्भ है हृदय गारह प्रत्याग्नि है मन अन्वाहार्य पचन है और मुख आहवनीय है भाषण तो उस इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा है। चक्षु विश्वरूप है, प्राण वर्मा रूप वायु है शरीर का मध्य बहुल है, बस्ती ही रई है और पृथ्वी ही चरण है अथवा यह वाक्य विधि के लिए है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए अब इसके आगे वैश्वान के भोजन में का निश्चय करने की इच्छा से राजा कहता है इस का वक्षस्थल ही आकार में समान भी वृक्ष स्थल पर बिछे हुए दिखाई देते है हृदय गर्भ प्रत्याग्नि है क्योंकि मन हृदय से ही उत्पन्न सा होकर उसका अंतर्वर्ती होता है इसलिए मन अग्नि अग्नि है है तथा मुख के समान है, क्योंकि इसमें अन्न का हवन होता उन्नीसवा खंड भोजन की अग्निहोत्रत्व सिद्धि के लिए प्राणय स्व इस पहली आहुति का वर्णन श्लोक पहला अतः जो अन्न पहले हवे उसका हवन करना चाहिए उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणये ऐसा दे, इस प्रकार प्राण त्रुप्त होता हवन करना चाहिए यहाँ अग्निहोत्र की कल्पना मात्र विवेक्षित है इसलिए अग्निहोत्र की अंगभूत कर्तव्यता सहकारी साधनों की प्राप्ति नहीं है वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दे स्वश्रुति बतलाती है प्राणय स्व इस मंत्र से यह आहुति शब्द होने के कारण अवदान प्रमाण जितना कि आहुति में विहित है उतना अन्न मुख में डाले ऐसा इसका तकरे है उससे प्राण तृप्त होता है श्लोक दूसरा प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेंद्रिय तृप्त होती है नेत्रेंद्रिय के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है सूर्य के तृप्त होने पर दुलोक तृप्त होता है तथा द्विलोक के तृप्त होने पर जिस किसी पर द्विलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होने पर स्वयं प्रजा पशु अन्ना देर ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है भाष्यर्थ प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होता है इस प्रकार नेत्रिय आदित्य द्विलोक इत्यादि तृप्त होते हैं तथा और भी जिस किसी पर द्विलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है तथा उसकी तृप्ति के पश्चात स्वयं भोजन करने वाला भी तृप्त होता है यह तो प्रत्यक्ष ही है यही नहीं के द्वारा भी तृप्त होता है दीप्ति उज्ज्वलता अथवा प्रगल्भता का नाम तेज है तथा सदाचार और स्वाध्याय के कारण होने वाला तेज ब्रह्म तेज है बीसवाखंड वहा इस दूसरी आहुति का वर्णन श्लोकार जो दूसरी दे तो तो श्रोत तो होती है श्रोत के तृप्त तो होने पर चंद्रमा तृप्त तो होता है चंद्रमा के तृप्त तो होने पर दिशा ये तृप्त तो होती है तथा दिशा के तृप्त होने पर जिस किसी पर चंद्रमा और दिशा ये स्वामित्व भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है उसकी तृप्ति के पश्चात वह भोक्ता प्रजा पशु अनाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है एक विश्वाखंड स्वाह इस तीसरी आहुति का वर्णन श्लोकार फिर जो तीसरी आहुति दे उसे अपाना स्वा ऐसा कह कर देना चाहिए इससे अपान तृप्त होता है पान के तृप्त होने पर वागेन्द्रिय तृप्त होता है वाक के तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है तथा पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस पर किसी पर पृथ्वी और अग्नि स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के पश्चात भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है बाईस वाना यहा इस चौथी आहुति का वर्ण जो चौथी आहुति दे उसे तथा विद्युत के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत और पर्जन्य अधिष्ठित है वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के अंदर भोक्ता प्रजा पशु तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है खंड इस वहाँचवी आहुति का वर्णन श्लोकार्थ फिर जो पांचवी आहुति दे उसे उदान यस वहा ऐसा कर देना चाहिए इससे उदाहरण तृप्त होता है उदान के तृप्त होने पर त्वचा तृप्त होती है त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है वायु के तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है तथा आकाश के तृप्त होने पर जिस किसी पर वायु और आकाश स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्त के पश्चात स्वयं भोक्ता प्रजा पशु अन्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है चौबीसवा खंड अवित्तवान के हवन का स्वरूप श्लोक पहला वह जो इस वैश्वान विद्या को न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है जैसे अंगारों को हटाकर भस्म में हवन करे जो कोई की इस उपरुक्त वैश्वान विद्या को न जानने वाला होकर ही लोकप्रसिद्ध प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है उसका वह हवन वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की, की अपेक्षा ऐसा है अर्थात इसके सदृश है जैसे कि आहुति योग्य अंगारों को हटाकर कोई आहुति न देने योग्य स्थान की इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निहोत्र निंदा द्वारा उपासक के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है विद्वान के हवन का इसलिए भी यह विशिष्ट अग्निहोत्र है किस लिएक दूसरा क्योंकि जो इस वैश्वानर को इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक सारे भूत और संपूर्ण आत्माओं में हवन हो जाता है क्योंकि जो इसे इस प्रकार जाने ने वाला पुरुष करता है, उस वैश्वानर का इत्यादि शब्दों का पहले अर्थ कहा जा चुका है क्योंकि यहाँ के हुतम और वहाँ के अन्नम अति इन दोनों पदों का एक ही अर्थ है तथा श्लोक तीसरा इस विषय में यह दृष्टान्त भी है जिस प्रकार सिक अग्रभाग अग्नि में घुसा देने से तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार सिक्का का तूल अग्रभाग अग्नि में डालने पर तुरंत ही जल जाता है उसी प्रकार सबके अंतर आत्म भूत और समस्त अन्नों के भोक्ता इस विद्वान के अनेकों जन्मों के संचित हुए तथा इन जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान के साथ साथ होने वाले धर्माधर्म निशेष पाप दग्ध हो जाते हैं केवल वर्तमान शरीर का आरंभ करने वाला पाप रह जाता है क्योंकि लक्ष्य के प्रति छोड़े हुए बाण के समान हल देने में प्रवृत्त हो जाने के कारण उनका दाह नहीं हो सकता है जो इस वैश्वान दर्शन को इस प्रकार जानने वाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है उसे उपयुक्त फल है श्लोक चौथा अतः वह इस प्रकार जानने वाला यदि चंडाल को उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वान आत्मा में ही होता होगा इस विषय में यह मंत्र है वह दान के अयोग्य चंडाल को उष्ट भी दे अर्थात प्रतिषिध उठ दान भी करे तो भी वह चंडाल के देह में स्थित वैश्वानर आत्मा में ही होता होगा अधर्म का हेतु नहीं होगा ऐसा कहकर श्रुति विद्या की ही स्तुति करती है उस स्तुति में स्तुति के विषय में यह श्लोक यानी मंत्र है श्लोक पांचवां। जिस प्रकार इस लोक में भूखे बालक सब प्रकार मानता की उपासना करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी इस ज्ञानी के भोजन रूप अग्निहोत्र की उपासना करते हैं अग्निहोत्र की उपासना करते है, है।, है। भाष्यर्थ तो जिस प्रकार इस लोक में शुदित भूखे बालक सब प्रकार मानता की उपासना प्रतीक्षा करते है कि माता हमें कब अन्न देगी उसी प्रकार भक्षण अन्न अन्न भक्षण करने वाले समस्त प्राणी इस प्रकार जानने वाले अग्निहोत्र अर्थात भोजन की उपासना करते हैं कि यह कब भोजन करेगा क्योंकि विद्वान के भोजन करने से सारा जगत तृप्त होता है यह इसका तात्पर्य है यहां जो दुर्युक्ति है वह अध्याय की समाप्ति के लिए है पांचवा अध्याय समाप्त